Om Namah Shivaya. Aum. ओम ओ सा ऊर्ध प्राण प्रत्यग्य मध्यवामनवासन विश्व देवा उपासंसम सेन देहा किशिष्य सदार्थ ना ना ना ना न प्राणेन नापाने मृत्यु जीवती कच्चन इतरे नो जीवता उपास हमत प्रवक्ष भूजन ब्रह्म सनातनम यहां प्राप्त आत्मा गौतम पहले बताया कि आत्मा हृत और बृहत् हृत शब्द का अर्थ है अबाध्य अबाध्य माने जो मिथ्या न हो तो उसको अबाध्य समझते हैं कि आत्मा ब्रह्म तब होती है जब संसार नहीं दिखता है या देह छूट जाता है जैसे तो देह छूटने पर स्वर्ग मिलता है या समाधि लगने पर जैसे दृश्य दिखाई नहीं पड़ता ये दो उपमा समझो कोई कोई मानते हैं कि जैसे समाधि लगने पर संसार नहीं दिखता ऐसे ब्रह्म हो जाने पर या ब्रह्मानुभूति हो जाने पर या ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर संसार नहीं दिखाई पड़ता तो जितने काल तक समाधि रहेंगी उतने काल तक क्रम रहोगे और जब समाधि टूट जाएगी तो ग्रम पता चली जाएगी और दूसरा पक्ष ये हुआ कि जब मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में जाती है तब रम का अनुभव होता है स्वर्ग का सुख का अनुभव होता है ऐसे जब देह छूट जाएगा तब आत्मा ब्रह्म होगी ये दोनों बात वेदांत को इष्ट नहीं दे यदि इन दोनों बातों में से किसी एक बात में आपकी श्रद्धा है तो हम उस श्रद्धा का निवारण नहीं करते हैं बना आप योगाभ्यास कीजिए समाधि लगाइए आत्मा का अनुभव कीजिए आपकी श्रद्धा पूरी हो और जबी मरने के बाद ही आप सुखी हो, होने की इच्छा रखते हैं जीवन काल में जो सुख समृद्धि है उसको नहीं देखना चाहते तो आपकी श्रद्धा पूरी हो आप मर के सर्ग में जाए न तो हम मृत्यु के बाद होने वाली सदगति का निषेध कर रहे हैं और न तो समाधि में होने वाले दृष्टा के स्वरूप में सिद्धि का निषेध कर रहे हैं मंत्र जो वेदांत का सिद्धांत है जिसको वेदांत कहते हैं उपासना शास्त्र नहीं धर्मशास्त्र नहीं योग शास्त्र उपासना धर्मशास्त्र उपासनाशास्त्र योगशास्त्र धर्मजन्य भावना की प्रधानता धर्मशास्त्र में और भावना की प्रधानता उपासना शास्त्र में और अभ्यासजन्य जन्य तात्कालिक स्थिति की प्रधानता योग शास्त्र में और सत्व ज्ञान में वस्तुशत्व की प्रधानता है तो वेदांत दर्शन जैसी बात बताता है वो आपको सुनाता है हृदाम की व्याख्या है परि काम बृहस्त हृत माने जो मिथ्या न हो स्वप्न तो जाग्रत में मिथ्या हो जाता है स्वप्न तो में जो जो चीज देखी जो जो देखा जो जो समय देखा दिन देखा तो दिन नहीं हैं? हिमालय देखा तो हिमालय नहीं और इस मित्र देखे तो इस मित्र तो नहीं खाना पीना देखा तो खाना पीना नहीं तो एक अवस्था में देखी हुई बस्तु दूसरी अवस्था में बाधित हो गई इसी का नाम बाधित होना है बच्चा तो होना तो है और जागृत की देखी हुई वस्तु चौकों में नहीं गई